रुद्र संहिता महर्षे वह मंत्र इस प्रकार है ओम नमस्ते देंेशा सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरतपिंगोचनाय बलाय बुद्धिणे वैयाघ्र वसदाणीजा श्रैलोक्य प्रभवे ईश्वराय हराय हरिनेत्राय युगांत गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूल महादृशिने कालाय महेश्वराय अव्ययाय अव्यय कालूलग्रीवाय महोदराय गणाध्यक्षा सर्वात्मे सर्वनाय सर्वगाय मृत्युह पारिया्र सुब्रताय ब्रह्मचारिणे वेदातगाय तपोनगाय पशुपत व्यंगाय शूलपाड़े वृषकेतवे हर जटिने शिखंडिने लकुटिने महायशसे भूतेश्वराय गुहावासिने वीणापण वतालवते अमराय दर्शनीयाय बालसूर्यनिभाय मसानवासिने भगवते उमापते अरिंदमाय भगसाक्षिपातिष्णों दशनानाशनाय रूरकर्तकाय पाचहस्ताय प्रलय कालाय उ दिप्ताय मुनिय दीप्तायत उन्नयने जनकाय चतुर्थकाय लोकसत्तमाय वामदेवाय वग्दाक्षिण्याय वामतो तो भिक्षे भिषुपी जटिने स्वयं जटिलाय शहस्त प्रतिस्तंभकाय संभकाय स्तंभ क्रतभ कालाय कालायधाने मधुकराय चलाय वनस्पत वाजसनेति समाश्रम पूजिताय जगद्धात्रे जगत्कर् पुषा शाश्वताय ध्रुवाय धर्माध्यक्षावर्तमें भूतभावनाय बहुरूपा सूरियायुत सभाय देवाय सर्वतुनादि दे सर्वबाधा विमोचनाय बंधनाय सर्वधारिणे धर्मोत्तमाय मुखाय सर्वहराय स्रवसे द्वारे भीमाय भीम पराक्रमाय ओम नमो नम ओं जो देवताओं के स्वामी सुर असुर द्वारा वंदित भूत और भविष्य के महान देवता हरे और पीले नेत्रों से युक्त महाबली बुद्धिस्वरूप बाघंबर धारण करने वाले अग्निस्वरूप त्रिलोकी की उत्पत्ति स्थान ईश्वर हर हरी नेत्र प्रलयकारी अग्निस्वरूप गणेश लोकपाल महाभुज महाहस्त त्रिशूल धारण करने वाले बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले काल स्वरूप महेश्वर अविनाशी कालरूपी नीलकंठ महोदर गणाध्यक्ष सर्वात्मा सबको उत्पन्न करने वाले सर्वव्यापी मृत्यु को हटाने वाले पारिया पर्वत पर उत्तम व्रत धारण करने वाले ब्रह्मचारी वेदांत प्रतिपाद्य तब की अंतिम सीमा तक पहुँचने वाले पशुपति विशिष्ट अंगों वाले सूलपाणी वृषभद्वज पाप पापापहारी जटाधारी श्रीखंड धारण करने वाले दंडधारी महायशस्वी भूतेश्वर गुहा में निवास करने वाले वीणा और पड़ों पर ताल लगाने वाले अमर दर्शनी बाल सूर्य शरीखे रूप वाले शमशान वासी ऐश्वर्यशाली उमापति शत्रु के नेत्रों को नष्ट कर देने वाले पूषा के दांतों के विनाशक क्रूरतापूर्वक संहार करने वाले पाशधारी प्रलय काल रूप रुका अग्निकेतु मननशील प्रकाशमान प्रजापति ऊपर उठाने वाले जीवों को उत्पन्न करने वाले तुरय तत्व रूप लोकों में सर्वश्रेष्ठ वामदेव वाणी की चतुर्तारूप रूप वाम मार्ग में भिक्ष भिख्छु रूप भिक्षुक जटाधारी जटिल दुराराध इंद्र के हाथ को स्तंभित करने वाले वसुओं को विजड़ित कर देने वाले यज्ञ स्वरूप यज्ञकर्ता काल मेधावी मधुकर चलने फिरने वाले वनस्पति का आश्रय लेने वाले वाजसन नाम से संपूर्ण आश्रमों द्वारा पूजित जगद्धाता जगत्कर्ता सर्वांतरयामी सनातन ध्रुव धर्माध्यक्ष भूभुवा शह इन तीनों लोकों में विचरने वाले भूतभावन त्रिनेत्र बहुरूप दस हजार सूर्यों के समान प्रभावशाली महादेव सब तरह के बाजे बजाने वाले संपूर्ण बाधाओं से विमुक्त करने वाले बंधन स्वरूप शब को धारण करने वाले उत्तम धर्मरूप विभाग रहित मुख्य रूप सबका हरण करने वाले स्वर्ण के के समान का वाले, मुक्त के द्वार स्वरूप तथा भीम पराक्रमी हैं उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है है इसी श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र शंभू के जठर पंजर से लिंग के रास के उत्कट वीर की तरह निकले थे उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया तब वे दूसरे शंकर के सदिश शोभा पाने लगे तीन हजार वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे ही वेदनी थी मुनिवर शुक। शुक्र शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था वह शिव जी के एक नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था